अथ चतुर्थाष्टक आरंभ ओम विश्वानि देव सवितर दुरीतानि परासु यद भद्रं तन्नासुव अब चतुर्थ अष्टक में सात ऋचा वाले नवम सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अज्ञाति पदार्थों के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो अग्नि आदि के गुणों को ढूंढते हैं वे ही विद्या के अनुकूल व्यवहारों को उत्पन्न करते हैं अव विद्वानों के गुणों की कहते हैं भावारथ मनुष्य बड़े अवकाश वाले गृहों को रच के पुरुषार्थ से पदार्थ विद्या को प्राप्त हों अब अग्नि विषय को कहते हैं भावारथ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे माता-पिता श्रेष्ठ संतान को उत्पन्न करके सुख को प्राप्त होते हैं वैसे विद्वान जन बिजली रूप अग्नि को उत्पन्न करके ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं फिर विद्वान के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो पदार्थ विद्या के ग्रहण के लिए पुत्र और गौ के सदृश वर्तमान है वही अग्नि आदि की विद्या को जान सकता है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों सब पदार्थ विद्याओं से पहले अग्न विद्या जाननी चाहिए फिर मित्र भाव से उक्त विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे मित्र मित्र की प्रशंसा करता है और शत्रुजन हित का नाश करते हैं वैसे ही मित्रता करके मनुष्यों के दुखों का हम नाश करें भावार्थ सुकर्मों को जाननी की इच्छा करने वालों को चाहिए कि विद्वानों के प्रति प्रार्थना करें कि आप लोग हम लोगों को श्रेष्ठ गुणों में प्रेरित करो और ब्रह्मचर्य आदि से पुष्ट करो और सत्य और असत्य के विभाग करने वाले और युद्ध विद्या में चतुर जन हम लोगों की निरंतर रक्षा करें इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह नौवां सुक्त और पहला वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले 10वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से अग्नि शब्दार्थ विद्व दुष्य को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य अन्य जनों के श्रेष्ठ उपदेश से पुण्य कीर्ति को बढ़ाते वे धर्म संबंधी यश वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है वही उत्तम विद्वान होता है जो सबके सत्कार के लिए विद्या का उपदेश देता है फिर विद्वद विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ विद्वानों को चाहिए की यथार्थ वक्ताओं के सहित सब मनुष्यों के सुख और बल को बढ़ावे फिर विद्ध दिशा को कहते हैं भावार्थ जो विद्वान सदृश गुण कर्म और स्वभाव वाले मित्र होकर अग्नि आदि पदार्थों की विद्याओं को परस्पर जानते हैं वे सिद्ध मनोरथ वाले होते हैं अब शिल्प विद्या विषयक विद्वानों के गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो जन यथार्थ शिल्प विद्या को जानते हैं वे सर्वत्र व्याप्त बिजली के समान विमान आदि वाहनों के सदृश शीघ्रगामी हो और सब प्रकार से धन को प्राप्त होकर बहुत सुख को प्राप्त होते हैं भावार्थ वे ही चतुर्विद्वान हैं जो विमान आदि वाहनों को रच के भूगोल में चारों ओर घुमाते हैं वे प्रशंसित दान वाले होते हैं अब विद्यार्थी विषय को कहते हैं भावार्थ विद्यार्थियों को चाहिए कि विद्वानों की इस प्रकार की प्रार्थना करें कि हे भगवानों अर्थात विद्या रूप ऐश्वर्य युक्त महाशयों आप लोग हम लोगों को ब्रह्मचर्य करा और उत्तम शिक्षा तथा विद्या देके और संग्रामों को जीतकर हम लोगों की निरंतर वृद्धि करिए इस सुक्त में अग्न शब्दार्थ विद्वान और विद्यार्थी के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 10वां सुक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचा वाले 11वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के गुणों का उपदेश करते हैं भावार्थ विद्वानों को चाहिए कि अग्नि आदि पदार्थों के गुण अवश्य जानें अब विद्व दिशे को अगले मंत्र में कहते हैं, भावार्थ जो विद्वान जन, विद्या, धर्म और पुरुशार्थ में स्वेंग वरताव करके अन्यों का उसके अनुसार वरताव कराते हैं, वे ही सब को बोध दिलाने वाले होते हैं। भावार्थ जो बालक वा कन्या विद्वानों वा पढ़ी हुई स्त्रियों से ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या को प्राप्त होकर पवित्र होते वे संसार को शोभित करने वाले होते हैं फिर अज्ञादिकों के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो अग्नि के सदृश तेजस्वी सज्जनों के सदृश उपकार करने और प्रत्येक जन के लिए मंगल देने वाले हैं वे सर्वदा सत्कार करने योग्य हैं फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे विद्यार्थी जनों जैसे नदियां समुद्र को शोभित करती हैं वैसे ही विद्या और मित्रता से युक्त वाणीयां आप लोगों को शोभित करें जिनके प्रताप से आप लोगों के मुखों से सत्य और सबका हितकारक वचन सर्वदा ही निकले भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे योगी जन संयम अर्थात इंद्रियों को अन्य विषयों से रोकने से परमात्मा को प्राप्त होकर नित्य आनंदित होते हैं वैसे इसको प्राप्त होकर आप लोग आनंदित होइए इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 11वां सुक्त और तृतीय वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचा वाले 12वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है मनुष्यों से जैसे अग्नि विद्या के ज्ञान के लिए प्रयत्न किया जाता है उनको चाहिए कि वैसे ही पृथ्वी आदि पदार्थों की विद्या के ज्ञान के लिए प्रयत्न करें अब विद्व विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे विद्वान जन असत्य का खंडन करके सत्य को धारण करते हैं और अविद्या का त्याग करके विद्या को धारण करते हैं वैसे ही आप लोग भी करो फिर अग्नि पद वाच विद्ध दिशा को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों सत्य के आचरण से ही पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है और पृत्वी के राज्य और लक्षमी से सब को सुख होता है फिर विद्ध दिशे को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे विद्धन राजन आपको चाहिए कि इष्टकार का कर्म करें जिससे शत्रुओं का नाश प्रजा का पालन होवे यह इसका उत्तर है भावार्थ मनुष्यों की यह योग्यता है कि जो मित्र जन शत्रु होवें वे निरादर करने योग्य हैं और जो शत्रु मित्र होवें वे सत्कार करने योग्य हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो विद्वानों की सेवा और धर्म की रक्षा करता है उसके रक्षण को आप लोग करके शेष सुख को प्राप्त होइए इस सुक्त में अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 12वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचा वाले 13वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में अग्नि पदवाच्य विद्वान के गुणों को कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों हम लोग आप लोगों के सत्कार से उत्तम शिक्षा और विद्या को प्राप्त होकर आनंदित होवें अब अग्नि गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जिनकी धन की इच्छा होवे वे, वे अग्नि आदि पदार्थों के विज्ञान को ग्रहण करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो अग्नि न हो तो कोई भी जीव जिह्वा न चला सके फिर विद्ध दिशा को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ मनुष्य लोग यथार्थ वक्ता विद्वानों के संग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाले यज्ञ का विस्तार करें भावार्थ हे मनुष्यों जो आप लोगों की यथार्थ वक्ता विद्वान जन सब प्रकार से वृद्धि करें तो आप लोगों का अतुल प्रताप बढ़े भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे आराधकों से चक्र उत्तम प्रकार शोभित होता है वैसे ही विद्वानों और उत्तम गुणों से मनुष्य शोभित होते हैं इस सुक्त से अग्नि और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 13वां सुक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ